सदगुरु ओशो की प्रवचन वाला काहे होत अधीर ट्रैक चार निगोद से आए मोक्ष को गए कोई तीस वर्ष पूर्व जबलपुर में किसी पंडित के मोक्ष आदि विषयों पर विवाद करने पर दद्दा जी ने कहा था कि शास्त्र सिद्धांत की आप जाने मैं तो अपनी जानता हूं कि यह मेरा अंतिम जन्म है एक और अवसर पर कारिवश वे कासी गए थे किसी मुनि के सत्संग में पहुंचे द्दाजी को अजनबी प प्रवचन के बाद मुनि ने पूछा आज से पूर्व आपको यहां नहीं देखा कहा हां मैं यहां का नहीं हूं पूछा आप कहा से आए हैं और यहां से कहा जाएंगे कहा निगोद से आया हूं और मोक्ष जाऊंगा पांच वर्ष पूर्व हृदय का दौड़ा पड़ने पर मां को चिंतित पाकर उन्होंने कहा था चिंता न लो अभी पांच वर्ष मेरा जीवन शेष है उनकी इन उद्घोषणाओं के रहस्य पर प्रकाश डालने की अनुकंपा करें योग भक्ति हम सभी यहां अजनबी हैं यहां घर किसी का भी नहीं सराय में टिके लेकिन काफी देर से टिके इससे भ्रांति होती है कि जैसे सराय हमारा घर है संसार सराय है घर नहीं हमारा आना किसी और लोक से है और हमें जाना भी किसी और लोक है जो इतना स्मरण रख सके वो सराय में भी रहे तो भी सराय उससे छूती नहीं वह जल में कमलवत हो जाता है और जल में कमलवत हो जाना ही संन्यास है संसार छोड़कर भागते हैं ना समझ संसार के साथ तादात्म कर लेते हैं ना समझ समझदार न तो तादात्म करता है न भागता है जाग इतना ही जानता है कि यह हमारा घर नहीं रात भर का बसेरा है रैन बसेरा सुबह हुई उड़ जाएंगे ऐसी प्रती सतत बनी रहे ऐसा भाव सघन होता रहे तो समाधि दूर नहीं तो मोक्ष दूर नहीं तो परमात्मा दूर नहीं उन्होंने ठीक ही कहा था पूछे जाने पर मुनि के द्वारा कि मैं यहां का नहीं हूं सीधे सादे शब्द हैं दोहरा अर्थ हो सकता है पहला अर्थ ही मुनि ने पकड़ा होगा क्योंकि दूसरा अर्थ पकड़ सकते तो मुनि ही ना होते दूसरा अर्थ पकड़ सकते तो मुनि होने की कोई जरूरत ना थी सोचा होगा इस गांव के नहीं इसलिए पुनः पूछा कि कहां से आए हैं और कहां जाएंगे अन्यथा पूछने की जरूरत न थी पहले उत्तर में बात हो गई थी जैन दर्शन की भाषा में निगोद है वह अंधकार पूर्ण रात्रि जिससे हम आ रहे हैं और मोक्ष है वह प्रकाशोज्वल प्रभात जिसकी ओर हम जा रहे हैं जैसे उपनिषि के ऋषियों ने प्रार्थना की है तमसो मा ज्योतिर्गमय जिसे उन्होंने तमस कहा है उसे ही महावीर ने निकोत कहा है और जिसे उन्होंने ज्योति कहा है ज्योतिर्मय कहा है उसे ही महावीर ने मोक्ष कहा है परम मुक्ति कहा है प्रकाश मोक्ष है अंधकार बंधन है अंधकार इसलिए बंधन है कि अंधकार में अहंकार निर्मित होता है अंधकार बंधन है क्योंकि अंधकार में हम जो भी करते हैं गलत होता है चाहते हैं दरवाजा मिले दीवाल मिलती है राह खोजते टकराते जिनको प्रेम भी देना चाहते उनसे भी कलह ही होती है प्रेम कहां पुण्य करने जाते हैं पाप होता है देखते हो कोई पुण्य के लिए मंदिर बनाता है तो भी मंदिर पर तख्ती लगा देता अपने नाम की वो मंदिर परमात्मा का नहीं रह जाता वो मंदिर उसके ही अहंकार का आभूषण हो जाता तुम्हें तो देश के कोने कोने में बिरला मंदिर मिलेंगे वो कृष्ण के मंदिर नहीं राम के मंदिर नहीं बिरला के मंदिर बिरला मंदिर का क्या अर्थ होता है मंदिर राम का हो कृष्ण का हो अल्लाह का हो ठीक लेकिन मंदिर उसका नहीं है जो भीतर विराजमान है मंदिर उसका है जिसके नाम का पत्थर लगा है करने गए थे पुण्य हो गया पाप क्योंकि अंधकार में हम जो भी करेंगे उसमें भ्रांति सुनिश्चित है महावीर से किसी ने पूछा है मुनि कौन है तो महावीर ने कहा असुत्ता मुनि जिसकी नींद टूट गई है जो अब सो नहीं रहा है जो होश में आ गया वह मुनि अशुत्ता मुनि इससे प्यारा सूत्र खोजना कठिन है एक सूत्र में सारे शास्त्रों का सार आ गया सारे ध्यानियों का उपदेश आ गया सारे ज्ञानियों की सुगंध आ गई असुत्ता मुनि सीधा साफ है व्याख्या की भी कोई बात नहीं जो नहीं सोया है वह मुनि फिर पूछने वाले ने पूछा फिर अमुनि कौन है तो महावीर ने कहा तुम खुद ही गणित बिठा लो सुत्ता अमुनि जो सोया है वह अमुनि महावीर ने नहीं कहा कि जो नग्न होकर घर द्वार छोड़कर जंगल चला गया वह मुनि महावीर ने कहा जिसने नींद छोड़ दी यह ठीक ठीक व्याख्या हुई ठीक ठीक परिभाषा हुई महावीर ने यह भी नहीं कहा कि जो जैन धर्म का पालन करे वह मुनि जो भी जाग जाए फिर वह मुसलमान हो कि ईसाई हो कि हिंदू हो कि ब्राह्मण हो कि सूत्र हो कोई भेद नहीं पड़ता फिर स्त्री हो कि पुरुष हो कोई भेद नहीं पड़ता जागने की बात है सोए हुए सब अमूनी कोई सोए सोए भाग भी सकता है तुमने कई बार सोने में भी अपने को भागते देखा होगा नींद में भी अक्सर देखा होगा लेकिन नींद में भागा हुआ आदमी कहीं भाग पाता है जाएगा कहां जिस खाट पे पड़ा है उसी खाट पे सुबह अपने को पाएगा रात भर भागते रहो ट्रेनों में सवार हो हवाई जहाजों में यात्राएं करो सुबह जब आंख खुलेगी तो पाओगे जहां थे वहीं हो नींद में भागने से भी कोई कहीं पहुंचता नहीं और मजा ऐसा है कि जागने वाले को इंच भर भी चलना नहीं होता और पहुंच जाता है क्योंकि जो जागा उसने जाना कि जागने में ही परमात्मा है जागते ही मैं परमात्मा हूं सोते ही मैं अहंकार हूं जागते ही मैं आत्मा हूं मुनि समझे नहीं होंगे मुनियों की बहुत समझ होती नहीं मैंने बहुत मुनियों को देखा है मुनि और समझदार ये दोनों बातें एक साथ मिलती नहीं मुल्ला नसरुद्दीन एक कब्रिस्तान से निकलता था और एक कब्र पर उसने एक तख्ती लगी देखी चौंक के खड़ा हो गया अपने साथी से कहा कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता साथी ने पूछा क्या नहीं हो सकता उसने कहा ये जो तख्ती लगी कब्र पर कि यहां एक वकील और ईमानदार आदमी सोते इतनी छोटी कब्र में दो बन ही नहीं सकते उसने वक्तव्य तो एक ही वकील के संबंध में था कि एक वकील और ईमानदार व्यक्ति यहां विश्राम करता है लेकिन मुल्ला ने कहा यहां दो आदमी नहीं हो सकते वकील और ईमानदार एक हो ये तो असंभव दो ही होने चाहिए और दो इतनी छोटी कब्र में बन नहीं सकते मुनि और समझदार दो व्यक्ति एक में तौर से नहीं होता मुनि तो वही है जो नींद में ही संसार में थे और नींद में ही बहुत टकराहट खाने के कारण भाग खड़े हुए लेकिन भागो के कहा जागो भागने से कुछ भी ना होगा कितने ही भागो तुम्हारे भीतर का अंधकार तुम्हारे साथ ही रहेगा तुम्हारी मूर्छा कैसे छूट जाएगी दुकान छोड़ सकते हो बाजार छोड़ सकते हो घर छोड़ सकते हो बच्चे पत्नी छोड़ सकते हो क्योंकि वे पर हैं लेकिन मूर्छा तो तुम्हारी अपनी है, अंधकार तो तुम्हारा अपना है अंधकार से कोई विवाह थोड़ी रचाया है अंधकार तो तुम्हारे भीतर छाया है तुम जहां जाओगे तुम्हारा अंधकार तुम्हारे साथ जाए एक कौआ भागा जा रहा था और एक कोयल ने पूछा कि चाचा जी कहां जा रहे हैं बड़ी सुबह सुबह बड़ी तेजी से उसने कहा मैं इस देश को छोड़कर किसी दूसरे देश जा रहा हूं पूरब को छोड़ के पश्चिम जा रहा हूं विलायत जा रहा हूं क्यों कोयल ने पूछा तो कबूतर ने कहा यहां लोग मेरे संगीत को समझते नहीं कोयल ने कहा बेहतर हो कि आप अपना संगीत बदलो पश्चिम में भी कोई नहीं समझेगा कहीं भी कोई नहीं समझेगा कौआ शायद एक ही नाम है जिसे दुनिया की बहुत सी भाषाओं में उसकी काओं काओं के आधार पर ही नाम मिला है हिंदी में कहते हैं कौआ क्योंकि वो काओं कांव अंग्रेजी में कहते हैं क्रो वो काओं कां कोयल ने कहा कि अच्छा हो संगीत बदलो स्वयं को बदलो देश बदलने से कुछ भी नहीं होगा भगोड़े देश बदल लेते और भीतर जैसे थे वैसे के वैसे अक्सर तो हालत भीतर और बुरी हो जाती क्योंकि यह देश के बदलने से अहंकार और सघन हो जाता अकड़ और मजबूत हो जाती दंभ और धार पा जाता है इसलिए तुम्हारे तथाकथित मुनि साधु महात्मा जितने अहंकारी होते हैं उतने कोई और दूसरे लोग अहंकारी नहीं होते उनके अहंकार की बात ही और उनका अहंकार शिखर छूता है, उनका अहंकार कोई साधारण मकान नहीं है ताजमहल मुनि नहीं समझे होंगे इसलिए फिर उन्होंने पूछा कहां से आए और कहा जाएंगे मेरे पिता तो सीधे साधे आदमी थे उसी सीधे साधे पन में ही साधुता छिपी है उन्होंने फिर निवेदन किया निगोद से आया हूं और मोक्ष जाऊंगा निगोद है अंधकार लोक मूर्छा का लोक निद्रा का लोक जहां हमें अपनी भी खबर नहीं जहां अंधेरा ऐसा घना है कि हाथ को हाथ न सूझे अमावस की रात जहां आत्मा पर छाई चांद तारे तो दूर सूरज तो दूर एक टिमटिमाती बत्ती भी नहीं जलती एक टिमटिमाती डिमाती मोमबत्ती भी उपलब्ध नहीं उस अवस्था का नाम पारिभाषिक जैन दर्शन में निगोद है और मोक्ष का अर्थ है जहां सब प्रकाशित हो गया सुबह हो गई सूरज निकल आया भीतर का सूरज भीतर की सुबह और जैसे ही भीतर का प्रकाश प्रकट होना शुरू होता है अहंकार ऐसे गल जाता है जैसे बर्फ का टुकड़ा सुबह के सूरज को देख के गल जाए अहंकार ऐसे वाष्पीभूत हो जाता है जैसे सुबह के सूरज में बक्षों के पत्तों पर चमक ही ओस की बूंदे तिरोहित हो जाती स्वयं का होना समाप्त हो जाता है और तभी स्वयं की वास्तविक सत्ता का आविर्भाव होता है अहंकार मिटता है आत्मा का जन्म होता है वह अवस्था परम स्वातंत्र की है दुनिया में दो तरह के धर्म हैं तीन धर्म तो भारत में पैदा हुए तीन धर्म भारत के बाहर पैदा हुए जो भारत के बाहर धर्म पैदा हुए यहूदी मुसलमान ईसाई वे थोड़े स्थूल हैं वे इतनी ऊंचाई नहीं ले सके कई कारण है एक तो उन्हें समय भी नहीं मिला इतना ऊंचाई लेने का एक समय चाहिए एक ऊंचाई लेने के लिए भारत का धर्म कम से कम दस हजार वर्ष पुराना है ईसाइयत तो केवल उन्नीस सौ वर्ष पुरानी यहूदी तीन हजार वर्ष पुरानी मुसलमान तो केवल चौदह सौ वर्ष पुरानी समय की जो लंबाई चाहिए वह उन्हें मिली नहीं इसलिए वे बहुत ऊंचाई नहीं ले सके उन्होंने जो अंतिम ऊंचाई ली है वो स्वर्ग और नरक पे जाकर अटक जाती इसलिए पश्चिम के इन तीनों धर्मों में स्वर्ग और नरक के पार कुछ भी नहीं जो पुण्य करेगा वह स्वर्ग पाएगा जो पाप करेगा वह नरक पाएगा यह व्याख्या इन तीनों धर्मों को नैतिक तो बनाती है लेकिन धार्मिक नहीं बना पाती इसलिए एक अनूठी बात तुम देखोगे पश्चिम का आदमी ज्यादा नैतिक है तुमसे ज्यादा नैतिक है अगर वचन देगा तो पूरा करेगा बात का पक्का है जान भी देनी पड़े तो दे देगा तुम्हें वचन देने में कुछ लगता ही नहीं तुम कहो कि पांच बजे आ जाऊंगा तो तुम चार बजे भी आ सकते हो छह बजे भी आ सकते हो आठ बजे भी दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी तुम्हारे पांच बजे का कोई अर्थ पांच बजे का नहीं होता तुम्हें जैसे बोध ही नहीं है इस बात का कि वचन भंग करना एक अप्रामाणिकता है तुम हर चीज में मिलावट किए चले जाते हो पश्चिम में कोई सवाल ही नहीं उठता मेरे एक मित्र स्विटरलैंड गए तो उन्होंने होटल में कहा कि मुझे शुद्ध दूध चाहिए होटल का बहरा थोड़ा हैरान हुआ शुद्ध दूध उसने कभी सुने नहीं था दूध यानी दूध उसने पूछा कि रुकिए मैं अपने मैनेजर को बुला लाऊं वो मैनेजर को बुला लाया मैनेजर ने कहा शुद्ध दूध साधारण दूध मिलता है पेश्चराइज दूध मिलता है पाउडर दूध चाहिए वो भी मिल जाए मगर शुद्ध दूध हमने कभी सुना नहीं आपका प्रयोजन क्या है शुद्ध दूध से तो उन्होंने कहा जिसमें पानी ना मिला हो तो मैनेजर ने कहा हम कोई पागल है जो दूध में पानी मिलाएंगे आपके देश में क्या दूध में पानी मिला था ये देश और भी आगे बढ़ चुका है मैं विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था तो जो आदमी दूध देने आता था विद्यार्थियों को उसका एक ही बेटा था और वो बेटी की कसम खा लेता था कोई भी उससे पूछे और उसके दूध में निश्चित पानी था इसमें कोई शक सुबह नहीं था उसमें दूध जैसा कुछ मालूम ही नहीं होता था बस दूध का रंग भर था जो भी उससे कहे कि क्या दूध में पानी मिलाया वो कहता बेटे की कसम खा के कहता हूं बेटा भी सांस ले रहता था दूध का बर्तन कि ये रहा मेरा बेटा इसके सिर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि नहीं दूध में पानी नहीं मिलाया एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम तो मुझसे तो सच कह दे मैं किसी को कहूंगा नहीं तू तो कसम खा लेता बेटे के सिर पर हाथ रख के तेरा एक ही बेटा और पक्का है कि दूध में पानी है उसने कहा आपसे क्या छिपाना? मगर किसी को आप बताना मत कसम खा लेता हूं क्योंकि उसमें राज है मैं दूध में कभी भी पानी नहीं मिलाता जब भी मिलाता हूं पानी में दूध मिलाता हूं। इसलिए कसम खाने में मुझे कुछ हर्च नहीं मेरे बेटे का बाल बांका नहीं हुआ आज। दस साल से सा कसम खा रहा हूं कोई बाल बांका तो कर दे मेरे बेटे को वो जमाने गए जब यहां हम दूध में पानी मिलाते थे अब तो पानी में दूध मिलाते हैं पश्चिम ज्यादा नैतिक है और उसका कारण है कि धर्म पश्चिम में नीति का पर्यायवाची है लेकिन ऊंचाई नहीं ले सका भारत अकेला देश है जिसके तीनों धर्म हिंदू जैन बौद्ध मोक्ष की बात करते हैं। ये स्वर्ग और नरक से ऊपर की बात है स्वर्ग और नरक में तो द्वंद्व शेष है अभी द्वैत समाप्त नहीं हुआ है, अभी पाप पुण्य अभी कृत्य की दुनिया चल रही है अभी साक्षी का भाव नहीं जगा अभी मैं करने वाला हूं यह भ्रांति बनी है पापी को भ्रांति होती है कि मैंने पाप किया पुण्यात्मा को भ्रांति होती है कि मैंने पुण्य किया असाधु समझता है मैं असाधु हूं साधु समझता है मैं साधु हूं लेकिन दोनों समझते हैं कि मैं कुछ हूं अभी नेति नेति का जन्म नहीं हुआ न यह न वह न मैं शुभ हूं अशुभ न देह न मन न नीति न अनिति न पाप न पुण्य न स्वर्ग ना नरक मैं इन दोनों का साक्षी हूं सिर्फ दृष्टा मात्र जैसे दर्पण में प्रतिबिंब बने ऐसा कोरा दर्पण हो इस कोरे दर्पण की अवस्था तक पश्चिम के धर्मों को उठना पूरब के धर्म इस कोरी अवस्था तक उठे इसका लाभ भी था इसकी हानि भी थी इस दुनिया में एक बात ख्याल रखनी जरूरी है कि कोई भी चीज अगर लाभ लाती हो तो अपने साथ ही हानियां भी लाती है ये हम पर निर्भर होता है कि हम हानियों को ना चुने लाभ को चुन लें और कोई भी चीज जो हानि लाती है अपने साथ लाभ भी लाती है यह हम पर निर्भर होता है कि हम लाभ को चुनें, हानियों को ना चुनें। यहां जहर को समझदार औषधि बना लेते और यहां ना समझ औषधि को भी जहर बना लेते तुमने देखा होगा शराबबंदी हो जाती तो लोग कमला टाने पीने लगते औषधि को भी जहर बनाने की होशियारियां हैं लेकिन ठीक चिकित्सक के हाथ में जहर भी लोगों को जीवनदायी हो जाता है पश्चिम में धर्म ने नीति से ऊपर उड़ान नहीं दी लेकिन पश्चिम के लोग चीजों से लाभ लेना जानते हैं इसलिए जितना लाभ ले सकते थे धर्म की नैतिकता से उन्होंने लिया पूरब ने बड़ी ऊंचाई ली धर्म से बहुत ऊपर हम गए साधारण तथा कथित नर्क और स्वर्ग का धर्म हमने बहुत पीछे छोड़ दिया हमने मोक्ष पर उड़ान भरी हमने साक्षी भाव का अनुभव किया लेकिन बजाय इसके कि हम लाभ लेते हम हानि से भर गए क्यों हमारी बेईमानी को एक तरकीब मिल गई मोक्ष का अर्थ होता है ना पाप सही है न पुण्य सही दोनों माया और जब दोनों ही माया तो हमने सोचा फिर दिल भर के पाप ही कर लो है तो है ही नहीं सब माया ही है तो फिर डर क्या हमने जाना कि स्वर्ग और नरक दोनों मानसिक अवस्थाएं हम दोनों के पार हैं जब हम दोनों के पार हैं तो फिर क्या चिंता है फिर जी भर के जो करना हो करो जैसा करना हो वैसा करो ये तो सब स्वप्नवत है चोरी करो तो स्वप्न है दान करो तो स्वप्न है जब दोनों ही स्वप्न हैं तो चोरी ही क्यों ना करो हमने सोचा फिर दान की झंझट में क्यों पड़ो जो गलत था हम ऊंचे ओढ़े हमारे महावीर हमारे बुद्ध हमारे कृष्ण अपने पंख आकाश की आखिरी ऊंचाइयों तक फैलाए लेकिन हम बहुत नीचे गिरे ये एक साथ घटना घटी सबसे ऊंचे पुरुष हमने पैदा किए और सबसे नीचे समाज हमने पैदा किया और कारण था हमारी चालबाजी यह भी सोच लेने जैसा है दस हजार साल पुराना धर्म था इसलिए इतनी ऊंचाई ले सका लेकिन दस हजार साल में लोग बेईमान भी हो जाते जितना बूढ़ा आदमी होता उतना बेईमान हो जाता छोटे बच्चों को धोखा देना आसान बेईमान बूढ़े को धोखा देना बहुत कठिन अनुभवी हो जाता वो खुद ही काफी धोखे खा चुका और दे चुका तुम उसे क्या धोखा दोगे? बूढ़े व्यक्ति धीरे धीरे ज्यादा बेईमान हो जाते बच्चे सरल होते इसलिए नई सभ्यताओं में एक तरह की सरलता होती पुरानी सभ्यताओं में एक तरह की चालबाजी आ जाती पाखंड आ जाता यह प्रत्येक वस्तु के दो पहलू हैं ये हम पर निर्भर होता है हम क्या छूने दस हजार साल में हमने ऊंचाई ऊंचाइयां छुई चाहे तो हम वे गौरी शंकर छूए और दस हजार साल में हमने जीवन के सब कड़वे मीठे अनुभव भी लिए हमने बेईमानी की गर्त भी छुई हम चाहें तो वहां जिए मोक्ष का अर्थ होता है जहां सारे कर्मों के पार चेतना अपने को अनुभव करती जब तक कर्म है तब तक बंधन है। पाप करोगे दुख पाओगे पुण्य करोगे सुख पाओगे जिससे कोई नींद के बीज बोएगा तो नींद के फल काटेगा और कोई आम बोएगा तो आम की मिठास का अनुभव करेगा बस ऐसे ही सीधा साफ गणित है लेकिन हमारे भीतर कोई है जो न तो कड़वापन अनुभव करता और न मिठास जो दोनों के पार है। जो दोनों को देखता है जो देखता है कि जीप पर कड़वाहट का अनुभव हो रहा जीप पर मिठास का अनुभव हो रहा लेकिन मैं तो अलग हूं मैं तो साक्षी हूं इस साक्षी में स्थिर हो जाना समाधि इस साक्षी के परिपूर्ण अनुभव को उपलब्ध हो जाना मोक्ष निगोद है अंधकार मोक्ष है प्रकाश निगोध है तादात्म मोक्ष है साक्षी भाव उत्तर उन्होंने ठीक दिया था कि निगोश से आया हूं और मोक्ष जाऊंगा और यह भी उन्होंने ठीक कहा था किसी पंडित को कि मैं तो अपनी जानता हूं कि मेरा अंतिम जन्म है